नमस्कार आप सुनना रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आइए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंजलि जी जो खास छोटे बच्चों के लिए नर्सरी और स्कूल चलाती हैं पुणे में तो उनसे बात करते हैं तो आप सभी की तरफ से अंजलि जी का बहुत बहुत स्वागत नमस्ते मैं अंजलि आज आपको अपने अनुभव से अपने बच्चों के लिए सही स्कूल और डे केयर चुनने के कुछ गाइडलाइंस बताऊंगी जिसको समझकर जानकर और थोड़ी रिसर्च करकर कर, आप समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए एक छोटे बच्चे के लिए जो कि दो से छः साल की उम्र में आता है सही स्कूल चुनने के क्या मायने होते हैं तो मान के चलिए अगर आपका बच्चे के लिए आप एक प्ले ग्रुप या नर्सरी स्कूल देख रहे हैं तो आपका बच्चा यहाँ तो दो यहाँ तो तीन साल की उम्र का होगा तो दो साल और तीन साल की उम्र में बच्चे को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बहुत फैंसी वॉल्स पेंटिंग्स इन सब की ज़रूरत नहीं है उनको ज़रूरत है एक अच्छे माहौल की जहाँ पर टीचर्स ट्रेंड उन्हें टीचर्स हो, उन्हें ममता पता हो क्या होती है बच्चों के प्रति केयरिंग हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा आपको ध्यान देना है बच्चों के साथ जो मैक्सिमम टाइम बताने वाले हैं वो जो उनके टीचर्स हैं उन पे कि टीचर्स वेल एडुकेटेड वेल ट्रेंड हैं कि नहीं इसके अलावा सेफ़्टी इक्विपमेंट स्कूल में अवेलेबल हैं कि नहीं ये दो चीज़ें बहुत मुख्य और अहम होती हैं इसके अलावा आपको ब्रांड वैल्यू पर भी ज़्यादा नहीं जाना है कि uh, कोई बड़ा ब्रांड है तो ही आपको स्कूल वो सही रहेगा फीस ज़्यादा है तो ही वो स्कूल अच्छी रहती है कम फीस में भी अगर आपको वैल्यू अच्छी मिल रही है बच्चे के लिए कि खेलने के लिए एक अच्छा प्ले ग्राउंड है वहाँ का वातावरण अच्छा है तो फिर आप फिर भी वो स्कूल चुन सकते हैं तो हाई फीस हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट द ओनली बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर योर चाइल्ड बहुत अच्छी बात आपने बताया है आप थोड़ा अपने बारे में बताइए आप अपना नाम और परिचय दीजिए मेरा नाम अंजली है Uh, हमने बेबीज़ भी इंटरनेशनल स्कूल जो है ये चालू किया था 2017 में नागपुर महाराष्ट्र में अभी पुणे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर हमने उसकी दूसरी ब्रांच चालू करी है और ये स्कूल uh, ऐसे कह सकते हैं कि, कि किसी कमर्शियल एंगल से नहीं चालू हुआ है कोर वैल्यूज़ और लाइफ स्किल्स बच्चों के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैंने चालू किया है अंजनी जी एक और बात कहना चाहूँगा कि आप एक माता पिता को संदेश या मैसेज क्या देना चाहेंगे स्कूल के अलावा स्कूल <laughs> के अलावा सबसे महत्वपूर्ण आज का टाइम और दौर देखते हुए कि ज्यादा से ज़्यादा समय बिना फोन के बिना टीवी के बिना और साधनों के जैसे प्ले जोन और ट्रेम्पोलन पार्क ले जाने के अलावा केवल उन्हें आप समय दीजिए अपना वन ऑन वन बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अंजलि जी मुझे लगता है कि हमारे सभी माता पिता जो सुन रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उन सभी के लिए इस तरह का जो है ये बातें ध्यान में रखना है ताकि कई बार होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा मिले लेकिन उसके साथ में क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिना टेक्नोलॉजी का समय बिताए वो बहुत ज़रूरी आज के समय में क्योंकि टेक्नोलॉजी सपोर्टिव है वो हमारा आधार ना बने वो हमारा पूरी तरह से डिपेंडेंसी ना हो जाए इस बात का हमें ध्यान रखना है ये आपने बताया और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप बच्चों के, बच्चों के लिए विशेष जो चीज़ें ज़रूरत है बच्चों की वो सारी चीज़ें आप डे केयर में प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका जीवन जो है बेहतर बने और कोर वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ बच्चे अपने जीवन को जिए इस पर आप फोकस करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन वन ज़ीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो